श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ आठ एक मार्च अठारह सौ पचासी गुझे बातें दिन का पिछला पहर हो गया श्री राम कृष्ण पंचवटी गए हुए हैं मास्टर से विनोद की बातें पूछते हैं विनोद मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं ईश्वर का चिंतन करते हुए कभी कभी विनोद को भावावेश हो जाता है इसीलिए श्री रामकृष्ण उन्हें प्यार करते हैं अब श्री राम मास्टर से बातचीत करते हुए कमरे की ओर लौट रहे हैं बकुल तल्ले के घाट के पास आकर उन्होंने कहा अच्छा यह जो कोई कोई मुझे अवतार करते हैं इस पर तुम्हारा क्या विचार है बातचीत करते हुए श्री राम अपने कमरे में आ गए छट्टी उतारकर उसी छोटे तखत पर बैठ गए तखत के पुरु की ओर एक पाँव पोस्ट रखा हुआ है मास्टर उसी पर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण ने वही बात फिर पूछी दूसरे भक्त कुछ दूर बैठे हुए हैं यह सब बातें उनकी समझ में नहीं आई श्री रामकृष्ण, तुम क्या कहते हो मास्टर जी मुझे भी यही जान पड़ता है जैसे चैतन्य देव थे श्री रामकृष्ण, पूर्ण या अंश या कला तौल कहो ना, मास्टर जी तौल मेरी समझ में नहीं आती इतना कह सकता हूँ भगवान की शक्ति अवतीर्ण हुई है वे तो आप में है ही श्री राम हाँ चैतन्य देव ने शक्ति के लिए प्रार्थना की थी श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप रहे फिर कहा परंतु वे सदभुज हुए थे मास्टर सोच रहे हैं चैतन्य देव को सदभुज रूप में उनके भक्तों ने देखा था जरूर परंतु श्री राम कृष्ण ने किस उद्देश्य से इसका उल्लेख किया भक्तगण पास ही कमरे में बैठे हुए हैं नरेंद्र विचार कर रहे हैं राम दत्त बीमारी से उठकर ही आए हैं वे भी नरेंद्र के साथ घोर तर्क कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देख रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से मुझे ये सब विचार अच्छे नहीं लगते राम से बंद करो एक तो तुम बीमार थे अच्छा धीरे धीरे मास्टर से मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता मैं रोता था और कहता था माँ एक कहता है ऐसा नहीं ऐसा है दूसरा कुछ और बतलाता है सत्य क्या है तुम मुझे बतला दे